गोपी बनकर आ जाते हैं। भगवान योग माया मुपाश्रिता। भगवान रात्रि, भी अपने में मन पैदा करते हैं। और देखो वे सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं जो भगवान को देखना चाहें, उनके जैसा बड़भागी कौन पर उनके सौभाग्य की महिमा कौन गायन कर सकता है जिन्हें भगवान देखना चाहें भगवान जिनका दर्शन करना चाहें भगवान आप और ऐसी मुरली बजाई कन्हैया ने एक संत ने लिखा है मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरी की और ऐसी धूम मची न देह की सुधी रही गोपियों को न गेह की सुधीर उन संत ने बड़े भाव भरे ढंग से कहा कि घर का सब काम काज ही इधर का उधर हो गया खीर में नौन खीर में डालनी चाहिए चीनी खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई और यहाँ तक तो फिर भी गनी मत गऊ को साग और गऊ को साग ससुर को भूसो ऐसी मत बोरा मुरलिया हरी कर जी कामदेव को एक क्षण में दिए जलाई वही रास दर्शनहित दौड़े गोपी बेश बनाई मुरलिया है गोपी वेश में आ गए जो से मुक्त है वे भी गोपी बनकर आए भगवान के मिलन के लिए और गोपी शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर है गो इंद्रियों को कहते इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करे वही तो गोपी है भगवान शिव भी गोपी अब घूंघट मुख पर डालकर देवाधि महा देव महादेव गोपी बनकर पधारे तो कौतुकी कन्हैया पूछते हैं हंसी बोले घनश्याम प्रियासों ये कौन कहा थे आई ये नई सखी कौन है श्री जी आप पता करें ना? अब भगवान शिव सोचते हैं कि अब इनके सामने असत्य भी कैसे कहें और सत्य भी कैसे कहें तो शिवजी ने उत्तर दिया पूछा गया, गया कि परिचय तो कहे संभु आई त्रिलोचना त्रिलोचन तो है कहे शंभु आई त्रिलोचना गिर कैलाश बिहाई मुरलिया कारण श्री कृष्ण सबको बस में कर लेते हैं पर भगवान के बस में सब और भगवान भक्ति के बस में भगवान प्रेम के बस में और वे ही नंदनंदन शाम सुंदर श्री कृष्ण चंद किसके बस में है श्री राधिका जी के और वे स्वयं स्वीकार करते हैं गीत गोविंद के रचयिता महात्मा श्री जयदेव जी एक प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं श्री राधिका जी मान किए बैठे हैं मोहन मना रहे हैं तरह तरह से अनुनय कर रहे हैं श्लोक के तीन चरण लिख गए चतुर्थ चरण सूझ नहीं रहा है सोचा स्नान करके आते हैं तब तक, तक भगवान जो प्रेरणा करेंगे तो लिखेंगे वे स्नान को गए और भगवान श्री कृष्ण जयदेव जी के रूप में घर में आ गए और का चौथा चरण याद आ गया इसलिए लिख रहा हूं चौथा चरण भी लिखा स्नान किया भोजन किया विश्राम करने लगे तब तक जयदेव जी लौटे पत्नी ने द्वार खोलकर देखा कि अगर ये यहाँ है तो वहां कौन है वहां कोई नहीं था समझ गए जय देव जी भगवान की कृपा हुई है पर वो चौथा चरण तो देखें उस चतुर्थ चरण में स्वयं भगवान ने लिखा देहि ही में पद पल्लव मुदारम श्री राधिका जी आप अपना चरण मेरे सिर पर रखे और इसीलिए ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गानन वेद ऋचा सुनी चौगने चायन देखो सुनियों कबहू न कहूं वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन टेरत हेरत हारी पर्यो रसखान बतायो न लोग कुटीर में बैठो पलोटत तो राधिका पायन भगवान श्री राधिका जी के बस में सूरदास जी ने लिखा है की यशोदा मैया बहुत हैरान रहती एक भक्त का भाव स्मरण में आ गया छोटे से कन्हैया और छोटी सी राधा रानी पहली पहली बार मिले गोकुल में बृषभान जी आए बेटी को साथ लेकर आए नंद राय जी से चर्चा में व्यस्त हुए और श्री राधिका जी श्री कृष्ण का पहला पहला, पहला परिचय बूझत श्याम कौन तू गोरी देखो ना ही कब खोरी कौन है श्री राधिका जी कहती है हम का एक गोकुल आवे खेलत रहत आपनी पौरी और यहां सुनो एक नंद को ढोटा करत फिरत तो माखन की चोरी <laughs> श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जिसका नाम लिया वो तो मैं ही हूं पर तुमरो कहा चोरी हम ले हैं तुमरो कहा चोरी हम नहीं हैं खेलन संग चलो मिली जोरी और सूरदास प्रभु रसिक सिरोमी बातन भूरई राधिका भूरी बूझत श्याम कौन थे आज ये मिले राहत जनु कबू मिले ना कहिए तो भिन्न न भिन्न और ये लीला खेलते खेलते थक गए यशोदा मैया के पास आए मैया ने दोनों को पास सुला लिया राधिका माधव एक ही सेज पे माए ले सोई मैया यशोदा ने कन्हैया को सुला लिया और श्री राधिका जी से कहा तू भी यहां सो जा पारे महाकवि कान को मध्य में तो श्री राधिका जी उठकर बैठी राधे कहें यह बात न होने क्यों एक डर है क्या सांवरी होंगी सांवरे के संग सांवरी होंगी सांवरे के संग है श्री यशोदा मैया बोली बावरी बात सिखाई है कौन है ये ये बात तुम्हें किसने बहका दी बहकाने के लिए कह दी कि सांवरे का रंग लगने से तुम सांवरी हो जाओ क्यों नहीं संग का रंग तो चढ़ेगा गई बात तो ठीक है लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है क्या अपवाद है कसोने को रंग कसौटी लगे कसौटी को रंग लगे नहीं सोने और श्री राधिका जी बराबर आती पर श्री राधिका जी को देखते ही श्री कृष्ण को अपने होने का होश ही नहीं रहता और इसीलिए यशोदा मैया कहती वो चितड़ देरी राधा चितड़ देरी रा काज में बाधा राधा श्री राधिका जी से यशोदा मैया कहती हैं कन्हैया की ओर तुम देखा मत करो क्यों की बैठी रहो भवन आपने काहे क्यू आवे और मृग लोचनी हरि को मनमोहत जब तुह तो देख ही दुहावे श्री कृष्ण गौदोहन कर रहे हो तब तो बिल्कुल मत देखा कर्म की तरफ सूर्यदास जी का पद है अच्छा तो क्या होता है अरे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कब हूं करते गिरत दो छूटत दोहत है मोहन का, का होई बोवर्धन उठाए मैया को बड़ा डर लग रहा गाल वाल, वाल कहते मैया तू चिंता मत कर इसने तो केवल उंगली लगा रखी सारा वजन तो हमारी लाठियों पर है हम अपनी अपनी लाठी लगाए मैं या बोले हाँ सो तो मैं भी समझ रही हूँ अब लाठी, लाठी कब तक लगाएंग थक ही जाए तो कह नहीं हम थोड़ा आराम कर लें हाँ ठीक है मैं जब मन हो तो लाठी हटा के आराम करने लगे हो जब जगे से फिर लाठी लगा के खड़े हो गए बारी बारी से सब आराम कर लें और श्री कृष्ण बोले अब मैं भी आराम करूँ हम भजन तो हमारी लाठियों पर अब भगवान उंगली हटाने की लीला करते अरे कन्हैया ये लाठियां तो हमारा बहाना है सारा कमाल तो तुम्हारी इस उंगली का है अब मैया ने देख लिया अब डर गई तो एक डर तो ये कि कन्हैया उंगली ना हटावें नहीं तो गिरिराज गिरेंगे और दूसरा डर ये कि इन्हें होश बना रहे कि उंगली ना हटाएं कहीं राधिका जी ने देख लें इन्हें तो उस दिन तो दोहिनी गिरी थी आज पर्वत गिरेगा तो क्या होगा और सचमुच इतने में श्री राधिका जी दिख गई तो यशोदा मैया कहती हैं ब्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी ब्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहा कहत किशोर कोर कज़ल भरे हैरी और तेरे द्रग देख मेरो लाला डिरात उते मघवा निगोड़ो अबे रोस पकड़े हैरी और कीरत किशोरी की हे दुलारी वृषभानुजू की मेरो कहो मान तेरो बिगरे तेरों और चंचल चपल लल चौहे चख रो इसीलिए राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो तो, राधे अवतार सरकार अब परस्पर अभिन्नता तो है ही लेकिन भिन्नता के भाव की दृष्टि से अगर विचार करें देखो एक दिन की बात श्री कृष्ण भगवान मैया से कह दे मैया मैं गैया चराने जाऊँगा मैया बोली अभी नहीं थोड़ा बड़ा हो जाए फिर कन्हैया बोली ना मैया अरे कन्हैया तेरे चरणों में जूते नहीं हैं छोटा सा भी तो मैया तो मेरी गौ माताओं के चरणों में कहाँ जूते हैं जैसी गऊ हैं वैसा मैं उनका गोपाल मैं तो आज ही जाऊँगा जिद करने लगे तो मैया ने तैयारी कर दी मोरभ धारण कराया पीली झुली और लकुटी देकर और एक कमरिया दे ग्वालों से का ख्याल रखना मैं तू चिंता मत कर हम सब इसका ख्याल रखें उसका जो सबका ख्याल रखता है गे। की सेवा में सर्वेश्वर स्वयं पधारे हैं चारों तरफ आनंद भगवान तो बांसुरी बजा दे तो गौ घेर कर खड़ी हो जाए ग्वाली घेरती फिरे दिन भर मंगलमय हुआ समय बीता शाम को लौटे आप सब जगह जसुदा मैया खोल की किवरिया लाला आयो धैनु चराए और मैया आज गयो मेरु धैनु चरावन निरख निरख शोभा सुख पावे मैया द्वार पर आ गई तो गड़बड़ी एक हो गई कन्हैया कमरिया छोड़ आए कहीं जंगल में छूट गई कमरिया दरवाजे पर मैया पूछेगी कि कमरिया कहाँ है और अगर कह दूंगा कि याद नहीं रही जंगल में रह गई कहीं तो मैया कहेगी जब तुम्हें इतनी खबर भी नहीं रहती तो कल से गैया चराने नहीं जाओ तो ये ये अवसर मिला तो चला जाएगा लेकिन सोचा शायद मैया ना पूछे पर मैया ने हृदय से लगाया और कहा लाला तुम्हारी कमरिया कहाँ है पूछ ही दिया अब अचानक पूछा तो कन्हैया बोले री मोरी कमरी चोरी गई मैया मोरी कमरी चोरी गई कमरी चोरी गई, <laughs> मेरी कमरियां तो चोरी चली गई पर मैया मुस्कुरा के बोली क्यों रे तू तो स्वयं चोरों का सिर ताज है तेरी कमरियां कौन चुराए? चोर की चोरी अब कन्हैया को लगा कि बहाना जमा नहीं तब करने लगे मैया मेरी पूरी बात तो सुन अभी बात पूरी हुई नहीं अच्छा मैंने देखा कि कमरिया नहीं है तो समझ गया चोरी चली गई लेकिन जब पूछा तो पता कुछ और लगा क्या पता लगा <Sessizos> <Sessizos> मैं कमरी की खोज कब सो बूझ ली तो बताया एक वाले ने क्या एक कहत कान्हा थोड़ी कमरी जमुना में जात वही कमरी मुना जी में बह गई बस मा मैया सही बात ये, गई, अब उसकी चर्चा मत करो बह गई जमुना जी मैया बोली कन्हैया मुझे अच्छी तरह याद है गेंद खेलने गए थे तुम्हारी गेंद काली देह में गिर गई तो एक नन्ही सी गेंद के लिए आप जमुना जी में कूद गए और इतनी बड़ी कमरिया बहती रही और जमुना जी में नहीं कूदे कन्हैया बोले भैया तुम्हारी बहुत बुरी आदत है पूरी बात सुनती नहीं अभी हुई कहां बुरी बात <laughs> मैं तो जमुना जी में बस कूद नहीं जा रहा था मैंने दौड़ लगाई कि जमुना जी में कूद मैं कमरी की खोज जमुना की गह गई लेकिन मैं जमुना जी की ओर गया तो समाचार कुछ और मिला एक कहत काना तोरी तोरी कमरी सुर भी चबाए लमरिया भी ने चबा ली गैया खा ली। अब अब ने खा तो तो से का सकाए। बोली, कब खाई? अभी अभी, अभी, अभी। तो कमरिया पूरी तो निकल सकती नहीं तो टुकड़े तो कुछ बचे होंगे गौशाला में पड़े होंगे अभी चल गौशाला में देखती हूँ अब कन्हैया बड़े हैरान के भैया तो आज बाल की खाल निकालने पर तोड़ी हुई है और कोई बहाना चल नहीं रहा कन्हैया बोले अरे मैया पूरी बात नहीं हुई अभी हमारी मैं मैं गौशाला में तो जा रहा था मैं कमरी की खोज करने नहीं खेर का की गैल गई पर पता क्या लगा एक कहत कान तोरी कमरी राधा चुराए मैया, सही, सही बात, बात यह है श्री राधिका जी चुरा लेंगे गए मैया बोली ऐसी बात कन्हैया ने सोचा अब मैया नहीं बरसाने तक छानबीन करने जाएगी एक कमरिया के लिए तो ठीक है मैया अब सही बात बता दिया मैया बोली अगर ऐसी बात है मैं रथ तैयार कराती हूँ मेरे साथ बैठ मैं चलती हूँ बरसा चली बूझती हूँ राधासु मैया ने बा गई श्री कृष्ण कृष्ण अब तो कोई बहाना चलेगा नहीं और श्री राधिका जी भी सोचेंगे मुझे झूठी चोरी लगाते तो क्या तो अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया सूरदास तब नंद नंदन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 रोने लगे मैया ने देखा श्री कृष्ण के आंखों में आंसू मैया सब कुछ देख सकती है पर लाला के नेत्र सजल कैसे देखे ने से लगा लिया कहने भाड़ में जाए कमरिया <laughs> उस कमरिया के पीछे और कन्हैया को आंख में आंसू श्री कृष्ण बड़े खुश हुए थोड़े रोने से काम चल गया लेकिन कथा यहां पूरी नहीं हुई किसी ने श्री राधिका जी को खबर कर दी कि आप उन पर प्राण्य उछावर करती हैं वे आपको चोरी लगा रहे हैं श्री राधिका जी ने कहा ऐसा तो चोरी लगाई है तो चोर बनेंगे श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे सहन कर रहे हैं श्री राधिका जी आई छवि का भी सो सुठी लोना दर्शन किया पर चुपचाप की बंशी चुरा ले चुरा लेगी लेगी मुरली मुरली और क्या सोच रही मुरुली? आज मैं बजाऊंगी तुझे क्यों मन कहती कन्हैयामुना के कुल कदम ठाणी है के। लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो और ब्रज बस करीवे को बांसुरी बजाई तुम अब तो है बस करीवे को बांसुरी बजाए ह्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं अच्छा ठीक ठीक है तो अब कन्हैया जागे बांसुरी खान समझ गए श्री राधिका जी स्नान कर रही थी उनकी माला वृक्ष पर थी श्री कृष्ण गए माला चुरा लाए श्री राधिका जी ने मुरली बजाई और कन्हैया ने माला धारण अब श्री राधिका जी ने कहा कि माला दोड़ी दोड़ी नहीं नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता हमारी माला दे दो श्री कृष्ण बोले तो आप भी मेरी मुरली दे दो उन्होंने उनकी मुरली दे दी उन्होंने उनकी माला दे दी पर इस आदान प्रदान में कि सामान्य घटना में कुछ अलौकिक घट गया और वह अलौकिक क्या घटा भाव दशा ऐसी हुई श्री राधिका जी उस प्रेमोन मादि दशा में आकर एक गोपी से कहती अरे सुन आज आज बहुत अद्भुत हुआ क्या हुआ मैं मुरली मुरली धर की लई और मेरी लई मुरली धर माला मैंने उनकी मुरली ली उन्होंने मेरी माला गोपी बोली यह तो आप लोगों में रोज ही होता है अरे कहीं नहीं आगे तो सुन मैं मुरली अधरान धरी तो गरमाज धरी मुरली धर माला उरमाज धरी मुरली चुराई उन्होंने माला चुराई अच्छा, तुमने मुरली बजाई उन्होंने माला पहनी फिर, फिर, मुर्ली, मुर्ली दर्णा। दर्णा। दर्णा। दर्णा। दर्णा। तुमने मुरली दे दी उन्होंने माला दे दी यहां क्या श्री राधिका जी ने कहा यहां तक तो कुछ नहीं पर आगे तो सुन इस आदान प्रदान में यह हो गया कि मैं मुरली मुरली धर की भई मैं मुरली मुरली धर की भई और मेरी भय मुरली धर माला मैं उनकी मुरली हो गई और मुरली की विशेषता यही बांसुरी से किसी ने पूछा कि तेरे भीतर कौन सी ऐसी विशेषता है कि श्री कृष्ण कभी तेरा त्याग नहीं करते बांसुरी कहती मेरे भीतर यही विशेषता है कि मेरे भीतर मेरी कोई विशेषता नहीं है बिल्कुल खाली हूं छिद्र ही छिद्र हैं। यह तो कन्हैया की कृपा है कि अपने कर कमलों से मेरे छिद्र ढककर मेरे भीतर अपना स्वर पैदा कर देते हैं लेकिन स्वर तो ठीक है कि उनका स्वर है पर तेरे भीतर तो श्वास भी नहीं है तो जीवित कैसे रहती है और जिसमें श्वास खुद की नहीं और दूसरों को सोने नहीं देती इतना सुख तो किसी को नहीं मिला होगा जितना तुझे मिला ब्रज जीवन होटन को तकिया, तकिया नित मंगल मोद मनावती है और शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पौन ढोरावती है श्री कृष्ण झुम झुम के बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कुंचित केश राशि मानो विजन ढुलाती हो और चरण सेवा भी श्री कृष्ण अरी मुरली अजहू तो नींद न आवती है पर तू जीवित कैसे रहती जब तेरे भीतर श्वास नहीं मुरलिया श्यामा सो बतरात मुरली ने कहा भीतर से मैं एकदम खाली ऊपर छेद्यो जीवन हेतु श्याम के मुख की स्वासा आवत जात। यही प्राणा मोहन मन मेरो भयो हरी चंद भेद कछु परत नहीं जान है कान भय प्राण मय प्राण भय कान मय आली नहीं जान परे कान है कि प्राण है एक बात कह के चर्चा को विराम एक गोपी भाव भरी दशा में कह रही दूसरी गोपी से अपने आंख में लगाए हाथ और दूसरी गोपी से कहती बहन देख श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं दूसरी गोपी बोली बावली ये कन्हैया के नहीं तेरे नेत्र हैं वह है गोपी बोली मेरे तो कभी थे अब नहीं रहे कब से नहीं रहे का जब से उन्हें देखा तो देखने से क्या हुआ का देखते ही उन और देखत ही उन ओर वे आन बसे इन ये श्याम के सखी हमारे ना यह भक्त जब उनकी मुरली हो जाए और वे भक्त के हृदय हार बन जाए यही जीवन की सार्थकता है और ऐसी अलौकिक घटना तो प्रेम की उस धरातल पर ही घट सकती है जो शंकर भगवान का अनुभव है प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना और वह उस प्रेम की प्राप्ति सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेखे इसलिए बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन कर हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल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 Radhe Radhe Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe there yeah. yeah.